चल चल चल चल चल चल चल ओ माजी चा, माजी चा, ओ माजी चा, माजी चा, ओ माजी ओ चल तू चले तो छम छम बाजे ओ माझी चल माजी चल, माजी चल ओ माझी चल तेरा जीवन नदिया की धार है तन है नहीं नमस्कार हमने नमश्कार। एक बात कही नमस्कार सॉरी हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार चलिए साहब सोमवार की सुबह आ गई और आपसे बात करने का मौका मिल गया तो साहब बात यू है कि हसब मामूल आज भी इतवार की शाम हो चुकी है जब आपसे बात करने का मौका ढूंढ निकाला है आप सोचेंगे ये ढूंढ निकाला वाली बात क्यों हो रही निकाला क्या कह रहे हैं आप हाँ. आप कब से से, से यानी थर्सडे कहते आ रहे हैं। अब साहब देखिए रिकॉर्ड कीजिए प्लीज। अब देखिए साहब बात यू है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालना कोई जेनेटिक बीमारी है या एक्वायर्ड? ये तो पता नहीं मुझको मगर मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं कि ये जो टालने की आदत है ना बढ़ती जा रही है यानी कि ऐसी चीजें भी टाल दी जा रही हैं जिन्हें आप करना पसंद करते हैं लेकिन आप आप ही ने हमसे कहा था कि यार जो पसंद है वो उसको उसके लिए सोचना क्या है कर डालो हाँ तो कर तो डालते हैं भाई मगर पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि अभी कर डालो हाँ कर देंगे तो साहब अब बातें शुरू करते हैं आपसे और सबसे सबसे पहले तो तो देखिए पिछले हफ्ते गाना छूट गया था तो साहब सबसे पहली बात तो ये कि वो जो गाना था वो था पिछले के पिछले के हफ्ते का इसीलिए वही तो बताइए क्या गाना दिया जाए अरे नहीं जरा सीट Um, I think मार दिया जाए या छोड़ दिया था अरे रेशमान जी आपकी याददाश्त सचमुच में अच्छी है हम बुढ़ा गए जरासी आहट, जरासी आहट होती है, है। तो चलिए चलिए बात आगे बढ़ाइए बात आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बता दू भाई साहब इस बीच में जो लोग अपने कानों से देख पाते हैं ना वो देख पा रहे होंगे कि मैंने अपनी बात के सही होते हुए भी कितनी खामोशी से स्वीकार कर लिया कि हो सकता है कि मेरी गलती हो ये तो हम दोनों ने सीख लिया भाई साहब इसके बारे में आप तो साहब ये, ये जो है ना तो हमारी एक बात जो हम कहते हैं ना तो ये देखिए उस बात में कितना दम होता है ये आप सीख सकते हैं चलिए साहब तो बात हम लोग यूँ कर रहे थे कि ये तो गाना था और अब इस हफ्ते का गाना आपके लिए आज मैं बात शुरू करने से पहले ही दे देता हूँ ये लीजिए लेंगे आप ये गाने को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हाँ थोड़ा कठिन जरूर है तो चलिए अब अब इसके बाद चलते हैं उस बात के ऊपर जो आप अब तक सोच रहे होंगे आखिरकार आज का एपिसोड ओहरे ताल मिले नदी के जल से क्यों शुरू किया वो इसलिए कि बात आज एक ताल की करने जा रहा हूं जो कि डेफिनेटली नदी से तो नहीं मिलता है मगर ताल जरूर है समझ गए होंगे आप कि मेरे लिए तो एक ही ताल है क्या ताल बेताल ताल, ताल। <laughs> हमको लगा बेताल सॉरी तो साहब देखिए वो कहते हैं भोपाल के ताल के लिए शायद कहा जाता है कि भोपाल का ताल ही असली ताल है बाकी सब तलैया तो साहब मगर हमारे लिए तो नैनी ताल का ताल ही ताल है और बाकी सब तलैया तो साहब अब हम बात शुरू करते हैं नैनीताल की तो नैनीताल की बात शुरू करने में सबसे पहला ज़िक्र आता है कि आखिरकार नैनीताल क्यों तो साहब आपको ये बता दें कि नैनीताल हमारी ज़िंदगी में बहुत बचपन से आ गया है यानी कि चूंकि हम बरेली के रहने वाले हैं ना तो साहब हम लोगों के लिए एक पहाड़ अगर जो कोई है तो वो नैनीताल ही था और साहब नैनीताल हम बहुत बार गए हैं यानी बचपन से लेकर बड़े होने बूढ़े होने पर तो शायद नहीं गए हैं मगर बचपन से बड़े होने तक नैनीताल जाने के बहुत से अवसर मिले मैं आपको एक बात तो आज भी बता सकता हूँ कि जब काठगोदाम से आप बस में बैठकर नैनीताल पहुँचते हैं ना तो नैनीताल की एंट्री बड़ी ड्रामेटिक होती है उस एंट्री में होता यूं है कि आप एक पहाड़ी सड़क पर घूम कर एकदम सामने जैसे ही सड़क एंड होती है ना आपकी आंखों के सामने वो एक खूबसूरत तालाब तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ तो एक और एकदम कैलेंडर व्यू जैसे होता exactly, है में जो और बस है, वहां ही आपको सारी थकान उल्टी जितना नैनीताल आने के लिए जो तकलीफें उठानी पड़ती है ना वो सब दूर हो जाती हैं तो सब ये नैनीताल की पहचान है यानी कि नैनीताल का पता आपको नैनीताल पहुंचने तक नहीं चलता <laughs> वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको रास्ते के पहाड़ खाई खंदक सब दिखाई पड़ते हैं और रास्ते में कितने करी पत्ते के पौधे मिलते हैं बल्कि आ, करी पत्ते की कहानी बताऊंगा साहब जरूर बताइएगा और वो नैनीताल के ये तो एंट्री हो गई तो साहब बचपन से नैनीताल की एंट्री हमारे लिए एक बहुत ही सुखद स्वप्न रही है मगर मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ ना ये उस नैनीताल की बात करने जा रहा हूँ जिस नैनीताल में मैं तबादला होकर पहुँचा अब साहब तबादला होकर पहुँचा का मतलब यह है कि मैं इधर उधर नौकरी करने के बाद मुझे एक मौका मिला नैनीताल में स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टिंग का बस साहब हम वहाँ पहुँच गए तो तो अब जैसा कि कि कि नॉर्मली होता है कि आप पहले तो अकेले जाते हैं हैं हैं जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करते करते और फिर मकान मकान की खोज शुरू करते हैं। हमें कभी नहीं मालूम था नैनीताल में ढूंढना इतना मुश्किल काम होगा क्यों जी आपको मुजफ्फरपुर में छपरा में हर जगह तो मकान में मतलब ढूंढना कठिन रहा नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। मगर नैनीताल में भी इतना कठिन होगा ऐसा मुझे विश्वास नहीं था कर तो, ही तो तो नहीं, नहीं सकता मतलब कठिनाई तो हर जगह हुई हाँ हाँ कठिनाई हुई, हुई। संभव मुझे लगता था कि यहाँ पर मकान आसानी से मिल जाएंगे तो नैनीताल में हम साहब जब पहुंचे तो हमने पहले जो जहाँ पर कार्यरत थे उनसे मिलने से भी पहले हमारे एक भाई साहब वहाँ पर थे तो हम उनके घर जाकर रुके और उनसे हमने कहा वो भी एक बैंक में ही कार्यरत थे और हमारे लगभग हम उम्र हमसे छोटे थे वो तो हालाँकि और वो चूँकि नैनीताल में थोड़े समय से रह रहे थे तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब मकान का आप क्या मदद कर सकते हैं उन्होंने कहा देखिए हम जहाँ रहते हैं उसी में एक पोर्शन है जो कि आपको मिल सकता है हमने कहा साहब बहुत खुशी की बात है उन्होंने कहा मगर उसके साथ ही हम आपको कुछ और मकान भी दिखलवाने का प्रयास करेंगे ठीक है तो साहब एक तो हमने उनके बगल वाला पोर्शन देखा दो कमरे एक किचन और शेयर्ड मतलब थे वो कमरे और ये सब और उसमें कई किराएदार रहा करते थे तो एक तरह का कम्युनिटी लिविंग टाइप का था उसके बाद साहब हम लोग उन्होंने और भी मकान दिखाए और उन सब मकानों को देखने के बाद हमें यह हुआ कि भाई मकान तो मिल जाएगा और कोई बहुत समस्या नहीं है हालांकि कुछ एक मकान थे जो एक पहाड़ के आधी चढ़ाई पर जाकर था हाँ, हम लोग वहाँ जाते जाते बस और साहब हम लोग तो उस मकान तक पहुँचते पहुँचते पस्त हो गए मगर ना? उस मकान से व्यू आह बहुत ही सुंदर व्यू था पूरा नैनी झील सामने वाला पहाड़ ना? और उस मकान के आसपास गजब की ग्रीनरी ना? परेशानी यह थी कि उस मकान में कार नहीं जा सकती थी ना? उस मकान वो मकान रोड से थोड़ा सा अंदर जाकर था यानी कि एक पगडंडी नुमा रास्ता था जो वहाँ तक जाता था कार, कहीं सड़क तो कार, कार को कहीं सड़क पर खड़ा करना पड़ता खैर तो और उसका किराया भी थोड़ा हमारी औकात से ज्यादा खैर मकान ढूंढते ढूंढते किसी तरह से एक मकान मिल गया नहीं वो मकान क्या हुआ जो राजू भैया के बगल से लगा हुआ था वो मकान किसी और ने ले लिया तो चूंकि हमको जो मकान मिला वो हमें अब हम यूँ तो नहीं कह सकते कि वो हमें पसंद नहीं था मगर वो मकान आज यदि उसकी कल्पना करें तो थोड़ा अटपटा था यानी कि उस मकान में एक बरामदा था घर के बाहर और उस बरा, बरामदा इतना बड़ा था कि उसमें कार खड़ी हो जाती थी एक पोर्शन में एक पोर्शन में हाँ। और में कार खड़ी होने के बाद टू थर्ड तब भी सामने खाली रहता था जहां धूप में हम लोग थे पर में बैठे से थे कैरम खेलते थे। हा, हा, हा, उसके बाद एक कमरा था जिसको तथा जो बेडरूम था उस मकान में दो बाथरूम थे एक बाथरूम कम टॉयलेट था और एक बाथरूम था नहाने के लिए और साहब बस उसमें एक कमी थी कि उसमें किचन नहीं था hmm. क्योंकि वो मकान मालिक साहब जो थे वो जो भी बैंक से किराया मिलता था उसके ऊपर से छ रुपए और लिया करते थे <laughs> और साहब तो उनका कहना ये था कि जब आप छः रुपए हमको दे ही रहे हैं तो आप किचन रखने की औकात नहीं कर पाएंगे क्या <laughs> <laughs> अरे भाई नहीं मगर वो घर तो, अच्छा था हाँ घर भी अच्छा, अच्छा था और बहुत हम लोगों ने आनंद उठाया हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है वहाँ पर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और बहुत सारे लोग सुखद हाँ, समय बिताया हाँ। वहाँ पर तो खैर चलिए अब उस घर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते उस घर की पहली बात तो ये थी कि उसके दरवाजे और मतलब खिड़कियाँ जो थी मैं सब कुछ आज के आ, कल्पना से बता रहा हूं यदि आज जो हम देख रहे हैं दरवाजे खिड़कियां उसकी कल्पना करें तो आप यूँ समझ लीजिए कि कार्डबोर्ड के दरवाजे थे और जो बोरोसिल बोरोसिल के ग्लास होते हैं उस ग्लास जितनी मोटाई वाले शीशे दरवाजों पर लगे थे और खिड़की में लगे और खिड़की में भी उसी तरह के मतलब वही लकड़ी और वही कांच <laughs> और साहब खिड़की में जो जाली थी ना वो हम आपको ये बता दें कि वो जाली ऐसी थी जो तार हमारा टेलीविजन का तार उस जाली के ऊपर से आया था वो जब बर्फ पड़ी तो वो तार थोड़ा भारी हो गया और वो जाली को काटते हुए उसने जाली के दो टुकड़े कर दिए थे। थे, तो हमारे मकान मालिक साहब जो थे, उन्होंने ये इस बात पर विश्वास करते हुए कि नैनीताल में ईमानदारी बहुत है उन्होंने दरवाजे खिड़कियों में इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया था तो और ऐसा हुआ था एक बार हम लोग बनारस गए थे हफ्ते हाँ, हम लोग ताला बंद करना भूल गए थे जब आए तो हमें कुछ भी चीज़ इधर की उधर हुई नहीं दिखी थी घर वैसे का वैसा ही मिला जैसा छूट के गया था। ब्यूटिफुल मगर इसमें पहले आपको ये बता दें कि उसके बाद जब हम लोग लौट कर आए थे तो हमारे मकान मालिक साहब ने अच्छी डांट लगाई थी वो तो हमारे गार्जियन थे ना तो उनका तो फ़र्ज़ था कि हम लोग को ताकिद करें समझाएँ या डांटें कि भैया ये करो और ये मत करो तो साहब एक तो ये बात हुई मगर हमसे पहले भी जो उस मकान में किराएदार थे वो भी बैंक के ही कर्मचारी थे और ये कहा जाता है कि वो अक्सर दरवाजे और खिड़कियां यानी हम लोग तो शायद कुंडी भी लगा देते थे मगर वो कुंडी लगाने में भी भरोसा नहीं करते थे अच्छा? तो वो शहर के बाहर भी चले जाते थे और ऐसे ही छोड़ कर के तो साहब ये वहाँ की ईमानदारी की हालत थी अच्छा उस मकान में आपको बताएं कि रहने की जगह तो बहुत कम थी मगर चूँकि अगर कहा जाता है ना आपके घर में जगह कम हो मगर दिल में जगह ज़्यादा हो तो हम आपको ये बता दें साहब कि वहाँ पर नहीं नहीं वहाँ पर क्यों आज भी है ना दिल में बहुत जगह थी और साहब हमारे पास ऐसा कोई भी शायद हफ्ता नहीं जा गया हम जो दो साल कुछ महीने वहाँ रहे दो साल दो महीने चार दिन हम रहे बराबर तो साहब उस समझ लीजिए कि हम लोग रफली 120 हफ्ते वहाँ रहे होंगे 120 हफ्तों में एक हफ्ता भी ऐसा नहीं रहा जबकि हमारे घर में कोई मेहमान न रहा बहुत ऐसा कम हो पाया क्योंकि जो जिस हफ्ते मेहमान नहीं रहता होता था उस हफ्ते सब, में हम वहाँ नहीं होते थे एग्जैक्टली exactly. हम चले जाते थे। तो अब साहब ये रही बातें वहाँ की आपको ये बता दें कि वो मकान के बगल में एक पहाड़ था मतलब एक चट्टान थी चूंकि वो चट्टान घर से बिल्कुल लगी हुई थी तो उसके सीलन का असर हमारे घर में आता और साहब हमारा जो बाथरूम था उस पहाड़ की तरफ उस बाथरूम में दीवार के ऊपर कुकर हाँ, कुकुर उगाते थे मतलब यानी कि मशरूम हाँ, उगते थे मशरूम्स की खेती और चूंकि मशरूम उगते थे तो वहां पर स्नेल सा जाते थे यानी घूे और बिच्छू और बिच्छू आ जाते थे साहब और वो जो जोक और मकड़े बड़े बड़े।, बड़े बड़े मकड़े वो फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है। स्पाइडर्स, हाँ। कि अब मैं तो नहीं जानता कि वो तारंतुना होते थे या नहीं तरंतुना क्या होता है तरंतुना मकड़ों की एक प्रजाति है, जो बहुत मोटे और काले भयंकर मकड़े नहीं होते हैं। चलिए साहब तो हमारी पत्नी ने चूकी डिक्लेयर कर दिया नहीं थे तो नहीं थे तरन्तुना कब से हो गए अभी इसी कार्यक्रम से तो साहब वो मकड़े आते थे अब आपको ये बताएं साहब हमने वही देखा टॉयलेट पे बैठ के काफी ज्ञान आपको प्राप्त होता है हमने साहब देखा कि कुकुरु जो है ना उनको खाता कौन है उनको घोंगे खाते और आप मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ आपको टॉयलेट में बैठ के किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आप टॉयलेट में बैठते घोघो को कुकुरुता खाते हुए देख सकते थे अब ये आपके ऊपर था कि आप पूरा कुकुर खाने का इंतजार करते या ना करते तो साहब ये था अच्छा कभी कभी साहब ऐसा भी हुआ है कि वहां पर आपको पानी गर्म नहीं करने का मौका मिला देखिए वहां पर गीजर था क्या कोई एक गीजर था, गीजर था। नहाने वाले हाँ गीजर एक था? गीजर था मगर अब वो गीजर की क्वालिटी कैसी थी हाँ। कि कभी तो उसमें पानी गर्म होता तो था टाइम बहुत लगता और कभी हाँ। नहीं, बहुत नहीं भी होता था तो साहब सुबह का टाइम बच्चों को स्कूल जाना है आपको दफ्तर जाना है पर हम लोग के दिमाग में खत्म और बच्चे नहा के ही स्कूल हाँ, साहब बच्चे नहाकर स्कूल जाते थे तो साहब पानी तो खत्म हो चुका होता था और जब आप नहाने जाते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि आधी बाल्टी में नहा लें तो साहब हमें तो दिक्कत नहीं थी हमें तो आधी बाल्टी पानी में नहाने की आदत सी है एक बात हम आपकी और यहाँ पे काट रहे हैं वहां पे जब हाथ से कपड़े धुलते थे, में नहीं थी। कपड़ों को बाहर थे थोड़े बाद में जहाँ जहाँ पानी का कॉलम होता था वहाँ बर्फ जमी होती थी अकड़ जाते थे अक, अकड़ी बर्फ के साथ कपड़े मिलते थे तो साहब ये भी देखा गया वहाँ पर अच्छा आपको ये भी बता दे की उस मकान से नीचे फ्लैट तक जाने का देखिए नैनीताल में तो दो ही जगह है घूमने की या तो आप मॉल रोड पे घूम लीजिए या आप फ्लैट्स पर घूम लीजिए फ्लैट मतलब कि ये नैनीताल की झील जो है ना उसके दो किनारे हैं एक तल्ली ताल कहलाता है एक मल्ली ताल कहलाता हाँ। है तो तल्ली ताल में बस स्टैंड है तल्ली मतलब दैट साइड एंटर करते ही जो दिस साइड और मल्ली मतलब दैट साइड तो दैट मतलब, दा, तो तो साइड साइड साइड मतलब कंफ्यूजिंग इज़ पर एक फ्लैट <laughs> फ्लैट है तो वहां उस में शाम छोटी मोटी तिब्बती मार्केट था दुकाने होती हाँ थी स्टॉल्स लग जाते थे और साहब वहां पर बहुत ही मतलब मजेदार दृश्य होता था हम लोग वहां तक जाने के लिए हमारे घर से एक पगडंडी थी सीधा और सीधे अगर आप उस पगडंडी पर उतरिए तो बस पांच सात मिनट में आप वहां से नीचे आ जाएंगे अच्छा आपको ये बता दें अगर आप नैनीताल जाते होंगे ना कभी तो आपको बता दें नैनीताल में उस जगह का नाम है आयार पाटा आयरपाटा मतलब ठंडी सड़क अंधेरा कोना क्यों क्योंकि वहाँ पर धूप बहुत कम आती थी और पहाड़ों में साहब जिस जगह पर धूप नहीं आती ना वो जगह वो रहने के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती तो इसीलिए हमको वहाँ पर मकान भी आसानी से मिल आसानी मतलब जो जितनी मुश्किल हुई उससे मकान हाँ, ये खाली, मिला, खाली था मिला था, था, हम था हम आसानी, आसानी मत, तो मतलब साहब वहाँ पर तो अयरपाटा से यहाँ तक आने में पाँच मिनट लगते थे मगर वो चढ़ाई इतनी खड़ी थी कि उस पर वापस जाना नॉर्मली हम लोगों के बस की बात नहीं लोग घूम के आते थे ना वो वापस जाने के लिए एक लंबी सड़क से आना पड़ता था तकरीबन एक किलोमीटर का सफर करके खैर तो साहब यहाँ जाते थे अब बच्चे छोटे थे और उस पर भी हमारी छोटी बेटी के नखरे उसका अक्सर ये होता था कि तुम कंधे पर लेकर चलो तो उसको तो पर बैठा के वो खड़ी खड़ी मतलब ढलान से उतरना पड़ता था बस ये था बस कि जैसे ही वो नीचे पहुंचती थी हो गया उसका काम और बड़ी बेटी उसके तो पाव कांपते थे आपस में उनके घुटने टकराने लगते, लगते थे अगर घुटनों तो में दीरे दीरे हो गया था। अगर घुटनों में कहीं झुंझुने होते ना तो टक टक टक बजते चलते नैनीताल में बच्चों को पैदल ही स्कूल भी जाना पड़ता था क्योंकि यूँ स्कूल जाने के लिए सड़क तो थी मगर वो थोड़ी घूम के जाती थी तो कभी कभार हमको ऐसा लगता था कि साहब हम बच्चों को छोड़ दें तो छोटे बेटे का स्कूल तो पास में था वो हमारे ऑफिस के रास्ते में पड़ता था बड़ी बेटी का स्कूल थोड़ी दूर था तो साहब वहां तक जाने के लिए हम अक्सर उसको छोड़ने चले जाते अक्सर नहीं कभी कभार मगर जब उसको छोड़ने जाते थे ना तो मजे की बात ये थी कि ये नैनीताल का एक कस्टम था कि जो भी बच्चा आपको दिखाई पड़े चढ़ाई पर चलता हुआ, हुआ। हाँ, आप उसको बैठा लीजिए तो हमारी मारुति वैन जो थी ना वो स्कूल बस कहलाने लगी थी हाँ। हमारे दोस्त है बांगा साहब वो हमारी वैन को स्कूल बस बस ही बोला करते थे। थे। आप उसको छोड़ करके, फिर हम वापस आते थे। उसके बाद ऑफिस जाने की बात होती थी। मगर लौटना तो उस बेचारी को पैदल ही पड़ता था और कितना भारी बैग, भारी बैग, वाट, बैग वाटर बॉटल, टिफिन और वो गम्बू और क्या कितने मनो किलो कपड़ो पहन के जाना मगर बच्चे कर लेते हैं हम लोग सोचते हैं कि बच्चे नहीं कर पाएंगे कैसे बनारस करेंगे बनारस से गए थे ना तो चिंकी कितनी बड़ी थी फिफ्थ फिफ्थ में पास करके आई थी और दस साल, थी. दस साल की थी पाँच साल साड़े की की और जी साल दस साढ़े पाँच तो साहब जब ये लोग यहाँ पर आए ना तो उस समय तक बनारस में इन लोगों को या तो रिक्शा या साइकिल मतलब मोटरसाइकिल या वैन या वैन इसी से स्कूल छोड़ा जाता था कोई दिन ऐसा नहीं था कि पैदल आना पड़ा हो कभी भी इन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ा मगर नैनीताल जाने के बाद नेक्स्ट फर्स्ट डे पहले दिन से इनको पैदल ही जाना पड़ा तो साहब हम लोगों को भी बड़ा अटपटा लगा कि कैसे होगा ये मगर साहब बच्चों में ना जितनी रेजिलियंस होती है उतनी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते वो अपने आप आने लगे जाने लगे और अक्सर तो वो मना कर देते थे कि आपको जरूरत नहीं है हमको छोड़ने जाने क्योंकि की। ये लोग आते समय ना सारे बच्चे दोस्त हो गए थे अच्छा, एक और बात बताएं जो माए जाती थी ना वो भी कह देती थी आप मत आइए मैं जा रही हूँ ना तो मतलब ये एक बहुत ही भाईचारा जो था सबका आपस में था कि एक जा रही है तो बाकी सारे बच्चे भी आ जाएंगे साथ में तो हो जाता था सबका काम तो कठिनाई ऐसे सॉल्व हो जाती थी सब एक दूसरे के लिए थे तो साहब नैनीताल की बातें जब शुरू हुई हैं तो हमें तो लगता नहीं कि ये खत्म भी हो पाएंगी जल्दी और अगले हफ्ते के लिए हम इन बातों को अब यहीं पर रोक देते हैं क्यों क्योंकि बातें तो इतनी हैं आपको बताने के लिए कि उनका कोई अंत नहीं है तो चलिए साहब आज के लिए नमस्कार और फिर मिलते हैं आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद है और अगले हफ्ते का इंतजार करिए नमस्कार आशा होता बंधन तोड़ दे आशाओं से ना तक जोड़ दे ये निराशा